तो बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके कहीं कहीं कहीं है। अब इससे, अब इसमें निकालो कि, जो कहते हैं कि मैं बेहूं उनकी तो स्थिति क्या है उनकी तो स्थिति क्या है उनकी तो स्थिति ये है कि जैसे किसी खाड़ के विक्रेता ने खाड़ की शक्कर की मिठाई बनाई और एक बनाया हाथी और एक बनाया घोड़ा है तो बोले भाई कि तुम कौन हो होगा हाथी तो तुम कौन हो होगा घोड़ा तो बोले तुम दोनों शक्कर हो क्या शक्कर नहीं है जोसुश हुए वो बेहसुफ हो गए अच्छा एक बनाई मोटर गाड़ी है का उसमें ऊपर का ढांचा अलग है इंजिन अलग है इंजिन के पुर्जे अलग हैं, पहिए के पुर्जे अलग हैं, चाट अलग है और सबका नाम रख दिया मोटर तो ये रखा हुआ नाम हुआ ना किसी एक वस्तु का नाम मोटर नहीं है कई चीजों के समूह का नाम रख दिया मोटर एक बात में एक बार अपन बेबे से कहा कि पिताजी तो पिताजी हमको तो हम एक बात में बेटे से कहा कि पुत्र तुम ये काम कर दो तो तुमको हम तुमको हम एक गाड़ी देंगे खेलने के लिए अब गाड़ी लेके आया बाप काम कर देने पर तो बेटे ने कहा कि पिताजी आप गाड़ी ले आए कहा ले आए बेटा गाड़ी ले लो उसने कहा इसमें गाड़ी कौन सी है पिताजी है कहिए देखो ये है कही पर हाथ रखा करना ये तो गाड़ी नहीं है तो कही आ है कहे धुर्रे पर हाथ रखा ये गाड़ी है करना कहिए तो गाड़ी नहीं है कह ये तो धुर्रा है कह ये तो धुआं है कह ये तो ढांचा है ये तो इंजन है कह ये तो अमुक पूर्जा है बोले तो गाड़ी नहीं है अब बताओ बाप है बाप गाड़ी कहाँ से देगा एक बच्चे को कहा कि अच्छा तुम ये काम करो तो मिठाई देंगे बेटे ने काम कर दिया अब बाप पेड़ा लेकर के आया बेटे ने कहा नहीं नहीं मैं मिठाई दूंगा, पेड़ा नहीं दूंगा। नहीं तो बर्फी लेके आया बोले ना मैं तो मिठाई दूंगा बर्फी नहीं दूंगा तो रसगुल्ला लेकर के आया बोले ना मैं रसगुल्ला नहीं दूंगा, लूंगा मैं तो मिठाई दूंगा। कि अब बोलो, उसको तो मिठाई कहां से दी जा सकती है मिठाई कहां से दी जा सकती है तो ये नाम जो है मैंने कहने का अभिप्राय है की कई चीजों के ढेर में ये नाम कल्पित कर दिया गया है तो कल्पित देह नाम वाला ये जो साढ़े तीन हाथ का पादा विमान पादा विमान जो ये आकृति विशेष है ना इसी का नाम है देह और इसी देह में महाराज इसी देह में परमात्मा बैठा हुआ है परमात्मा को तो ढूंढने के लिए कहा जाते हो हम तो क्या तू तो ढूंढे बंदे हम तो तेरे साथ में इसको कहा तुम ईश्वर को ढूंढने के लिए कहा जाते हो ईश्वर तो तुम्हारे पास है बिल्कुल इसी शरीर में है तुम समझते हो कि ईश्वर तुमको छोड़ के कहीं चला गया है ईश्वर के छोड़ देने पर तुम जिंदा रह सकते हो ईश्वर से अलग होकर तुम जिंदा रह सकते हो अरे यू भी कह सकते हैं कि तुमसे अलग होकर क्या ईश्वर जिंदा रह सकता है ऐसे बोलो इतना प्रेम है इतना प्रेम है कि ना तो तुम ईश्वर से अलग होकर जिंदा रह सकते और ना तो ईश्वर तुमसे अलग होकर जिंदा रह सकता ने? दोनों मर जाएंगे अगर अलग अलग हों तो दोनों मर जाएंगे दोनों को अलग अलग मानना माने दोनों की मौत जबी चेतन दृष्टा आत्मा से अलग ईश्वर होगा तो वो जड़ होगा अथवा शून्य होगा अथवा कल्पना मात्र होगा इस चैतन्य देव से अलग जदि होगा और पूर्ण चैतन्य देव से अलग जब ये होगा तो अपने स्रोत से मूल से अपनी सत्ता से अपनी सत्ता से हो जाने के कारण स्वयं दुख हो हो जाएगा लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता ऐसा कभी हो नहीं सकता इसलिए ईश्वर को ढूंढना है भाई तो आओ अपने शरीर में नहीं ढूंढो उपद्रत अनुमंदा दो भरता भोक्ता महेश्वर परमात्मे की कहा देहे स्मिन पुरुष पर देहे इसी देह में इसी देह में और इस देह से परे जो पुरुष है उसी को उपद्रष्टाता चौ भरता भोगता महेश्वरा परमात्मे भी उसी को कहते हैं वही परमात्मा है इस शरीर में ही परमात्मा है इसी से ब्रह्म सूत्र का जो घास्य है ना उसको शारीरक भाष्य कहते हैं शारीरक भाष में ही परमात्मा को ढूंढो तो एक शारीर माने जीवात्मा होता है तो शारीरक से अपने शरीर के भीतर परमात्मा को ढूंढो क्या आश्चर्य है तुम चलते हो तो परमात्मा को लिए लिए चल रहे हो जब तुम सोते हो तो परमात्मा को लिए लिए सोते हो जब तुम सपना देखते हो तो परमात्मा को लिए लिए सोते हो जब सोते हो परमात्मा का आलिंगन करते हो जब जब स्वप्न देखते हो जब स्वप्न देखते हो तो परमात्मा को ही अनेक रूप में देखते हो जब जागरत में आते हो तब तुम ही देखने वाले हो और तुम ही सीखने वाले हो आप अब खेल आप कर देखे खेल संकोच है तब नानक देखे। तो ईश्वर को ईश्वर को ढूंढो कहाँ ढूंढो अपने शरीर ढूंढो इसलिए बताया श्रद्धा देहे व्यवस्थित ये जो परमात्मा है इसी अब हड्डी हड्डी तो अलग अलग हैं। चाम अलग मांस अलग विष्ठा अलग मूत्र अलग वीर अलग रज अलग है ना? उस चीज को ढूंढो ना जो इसमें परमात्मा है उसका पता लगाओ और देखो परमात्मा को ढूंढने के लिए सृष्टि की प्रक्रिया भी जाननी पड़ती है ये जो ये जो खटमल और जुए पैदा होते हैं ना से पैदा होते हैं पसीने से समझते तो पसीने का जो एक कण है उस कण में जो चेतना रहती है वही ना खटमल खटमल के रूप में आती है और अकल सकल बन गई सकल बन गई बूंद की और उसमें जीव कौन बन गया अगर चेतना शक्ति ना होती तो कहां से बनता जीव कहां बनता ये जो अंडा होता है अंडा उस पानी में नारायण रहते हैं कि नहीं रहते हैं नारायण के माने ये है जी कि संसार में जितनी सृष्टि होती है वो पानी की बूंद से होती है बीज को जब तक पानी न मिले तब तक, तक सृष्टि नहीं होगी और बीज स्वयं जल का घनी भाव होता है तो चाहे उद्भिद का पेड़ पौधे का बीज हो चाहे खटमल जुए का बीज हो चाहे चिड़िया का बीज हो अंडा हो चाहे पशु का बीज हो चाहे मनुष्य का बीज हो जहां बीजात्मक सृष्टि होगी वहां नार में माने पानी में नारायण होंगे नारायण तो इस समी सृष्टि के मूल में जो अंडा था ना अंडा उस अंडे के भीतर रहने वाले पानी में जो चैतन्य शक्ति थी ना जो चैतन्य था वही तो नारायण था तो बोले ये भी अवतार रूप है देखो कैसा बढ़िया पुराणों में कैसा बढ़िया वर्णन किया हुआ है कब वो पानी में जो चेतना है जो मनुष्य पशु पक्षी आदि की अहम महम बनती है कब वो चेतना भी औपाधिक है मन नारायण भी औपाधिक है उसका नारायण भी औपाधिक है जो शुद्ध चैतन्य है जो शुद्ध चैतन्य है ब्रह्म है कब वो निराकार निर्विकार एक रस अखंड है सही हुआ तो आओ ना इस देह में इसी से इस देह में जीव को ढूंढो इस देह में नारायण को ढूंढो कई इस, इस देह में इस देह में निराकार ईश्वर को ढूंढो इस देह में ही निर्गुण निराकार निर्विकार जो परमात्मा है तो उसको प्राप्त करो तो इसीलिए जागृत स्वप्न सुशुक्ति अवस्था का विवेक किया अब बताते हैं आओ इस जागृत अवस्था में ही तीनों का अनुभव देखो तो मैंने कल एक प्रश्न उठा करके उसका समाधान यू किया था कि स्वप्न में जागृत की स्मृति क्यों नहीं होती जबकि जागृत में स्वप्न की स्मृति होती है तो स्वप्न में जागृत की स्मृति क्यों नहीं होती तो उसका कारण ये बताया था कि जिस समय विश्व काम करता है उस समय उसमें तैयत मौजूद रहता है मैंने सूक्ष्म समस्ती का जो सूक्ष्म शरीर का जो अभिमानी है वो स्कूल शरीर से काम करते समय सूक्ष्म शरीर भी रहता है मन भी रहता है और शरीर से क्रिया होती है तो शरीर से क्रिया करने वाला अभिमानी विश्व और मन से क्रिया करने वाला ये तैजस ये दोनों एक साथ रहते हैं इसलिए तैजस के द्वारा अनुभूत जो पदार्थ है वो विश्व विश्वावस्था में भी स्मृत होता है और प्राग्यावस्था में अनुभूत जो पदार्थ है उसकी ही स्मृति स्वप्न में और जागृत में होती है अब इसको दूसरे ढंग से इसका समाधान करो अब अब ये जो है विश्व जो है वो तेजस में लीन हो जाता है इसलिए जागृत की स्मृति स्वप्न में नहीं होती और तेजस जो है वो प्राग्ञ में लीन हो जाता है इसलिए स्वप्न की स्मृति सुसुप्ति में नहीं होती क्योंकि वहां कोई औजार नहीं कोई साधन नहीं अब दूसरे ढंग से इसका समाधान करते हैं दूसरा झंड इसका क्या है कि असल में जो स्वप्न की स्मृति होती है वो जागृत में नहीं होती स्वप्न में ही होती है कहिए कैसे कि जिस समय हम बाहर की इंद्रियों को बाहर के विषयों में लगाए रखते हैं उस समय स्वप्न की स्मृति नहीं होती है जब हम बाहर के विषयों को छोड़ करके विषया प्रज्ञा का संकोच करके जब अंतर विषया प्रज्ञा में हम स्थित होते हैं तब स्वप्न का स्मरण होता है इसलिए जागृत का स्मरण जागृत अवस्था में होता है और स्वप्न का स्मरण स्वप्नावस्था में होता है इस और सुसुप्ति का स्मरण कभी नहीं होता है जागृत और स्वप्न में हम सुसुप्ति की कल्पना कर बैठते हैं कल्पना कर बैठते हैं। एक तीसरी ये तीसरी प्रक्रिया है तो अब दक्षिणाक्षखे विश्व मन से अंतस आकाशे चुदित प्राजा देहे व्यवस्थिता जब हम दाहिनी आख में आकर के और इस स्ूल सृष्टि का अनुभव करते हैं जागृत अवस्था में उस समय हमारी संज्ञा विश्व होती है विश्व और जिस समय हम मन के भीतर जा करके मानसिक वासनात्मक विषयों का अनुभव करते हैं का उस समय हमारी ही संज्ञा तय्यत होती है और जिस समय हम हृदया में स्थित हो करके ना बाहर और ना तो भीतर के विषयों का अनुभव करते हैं उस समय हमारा ही नाम प्राग हो जाता है तो इस जागृत अवस्था में ही देखो इस जागृत में ही इसी समय जब हम बाहर इस घड़ी को देख रहे हैं घड़ी को देख रहे हैं तो कहाँ से देख रहे हैं आंख के द्वारा देख रहे हैं आंख के द्वारा देख रहे हैं क तो तरह कान के द्वारा सुन रहे हैं त्वचा के द्वारा त्वचा के द्वारा छू रहे हैं जिह्बा से बाहर का रस ले रहे हैं नासिका से बाहर की गंध रहे हैं। यहाँ आंख पद जो है वो केवल आंख का बाचक नहीं बल्कि बाहर के विषयों के को तो ग्रहण करने वाली संपूर्ण ज्ञानेन्द्रियों का ही बाचक है लेकिन नेत्र में रूप की उपलब्धि रूप की उपलब्धि की पटुता नेत्रो में है इसलिए नेत्र को संपूर्ण इंद्रियों में प्रधान करके नेत्र का नाम लिया गया और नेत्रों में भी बाई आख की अपेक्षा दाहिनी आंख प्रधान है इसलिए दाहिनी आंख का नाम लिया गया तो नेत्र स्थान जब हम आंख में माने बाहर देखने वाली इंद्रियों के साथ जब हम सादात्म होते हैं तब हम बाहर के विषयों को देखते हैं और हमारा नाम विश्व होता है इसी शरीर में और जब बाहर के विषयों को छोड़ के भीतर ही अपने मन के भीतर ही विषयों भी की कल्पना करते हैं आख बंद किया क्या देख रहे हैं का वृंदावन धाम है ऐसा जमुना भी बह रही है क्या उसमें क्या गहुए जो है वो घास चर के जल पी करके और पागुल कर रहे हैं और गीता अंबरधारी मुरली मनोहर श्याम सुंदर ग्वाल बालों के साथ पुल पर क्रीडा कर रहे हैं ये बात जब हम आंख बंद करके देखते हैं तो उस जमुना जी को किस रोशनी में देखते हैं वहाँ कौन सा तेज है तो वहाँ वो पुलिन किस रोशनी में दिखाई पड़ता है वो गौए किस रोशनी में दिखाई पड़ती है जो श्रीकृष्ण का पीताम्बर पहराता है और जो वुकुट चमकता है जो नखट ज्योति फैलती है वो हम किस सूरज किस चंद्रमा की रोशनी में देखते हैं? अरे भाई न वहाँ सूरज है न वहाँ चंद्रमा है न वहाँ अग्नि है वहाँ तो हम अपने ही तेज से देखते हैं न अपने तेज की रोशनी में अपनी ही रोशनी में उन समूचे दृश्यों को हम देख रहे हैं तो ये आख बंद करके अपने तेज में, में हम जो दर्शन कर रहे हैं तो वो क्या है वहाँ तैयार कौन है तो वहाँ तैजत मैं हूँ मैं अपनी रोशनी में ही वो समूचा दृश्य देख रहा हूँ तो जब हम आजिद जो रोशनी है सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि का इनका सहारा लेकर के का इनका का सूर्य सूर्य का सहारा लेकर के वायु का सहारा लेकर के अग्नि का सहारा लेकर के वरुण का सहारा लेकर के अश्विनी कुमार का सहारा लेकर के विषयों को दिशा का सहारा लेकर के जब हम बाहर के विषयों तो का, कर का अनुभव करते हैं तब हमारा नाम होता है विश्व और जब हम बाहर के ये जो अभिदेवता गण है बाहर की जो रोशनी है इनका सहारा छोड़ करके अपनी ही रोशनी में जब हम देखने लगते हैं, तब उसका हमारा इनाम हो जाता है तैयार और जब हम बाहर और भीतर किसी भी रोशनी का सहारा लिए बिना कुछ नहीं देखते हैं, है तो कुछ कुछ नहीं जब देखते हैं न बाहर देखते हैं, न भीतर देखते हैं, तो तब तब हमारा इनाम हो जाता है प्राज्ञ क्यूँकी उस समय प्रज्ञा बुद्धि घनी भाव को प्राप्त होकर के बैठती है इसलिए ये जो दीप तिगुण इंध मे दीप तिगुण इन्द्र हव नाम जो यन दक्षिणे क्षण पुरुष इध्रो दीप्ति गुणो वैश्वानर आदित्यागत वैराज आत्मा चक्षुषी च्रष्टा एक दीप्ति गुण जो वैश्वानर है और आदित्यार्गत जो वैराज आत्मा है और आंख में बैठ कर के ये जो दृष्टा है कि ये बिल्कुल एक ही चीज है जो सूरज में बैठ करके झाक रहा है और जो आंख में बैठ करके बाहर को देख रहा है और और जो वैश्वानर आत्मा है कि ये एक ही है एक ही आत्मा आंख में बैठ करके सूरज की रोशनी से बाहर के विषयों को प्रकाशित कर रही है बोलो भाई हिरण्य क्षेत्रज्ञ ये नेत्रों का नियंत्रता और दृष्टा ये स, ये सब अलग अलग हैं दृष्टा देह का स्वामी है और हृण जो है वो संपूर्ण विश्व का नियंत्रता है और दक्षिण आंख में बैठने वाला पुरुष दूसरा है कि ये बात नहीं न स्व भेदार्धपगमार क्योंकि क्योंकि इस चैतन्य में स्वरूप से भेद स्वीकार किया हुआ नहीं है ये तो उदाधि के भेद से चैतन्य में भेद माना जाता है वस्तुतः चैतन्य में कोई भेद नहीं है क्योंकि श्रुति स्पष्ट रूप से कहती है एको देव सर्वभूते सुबू सर्वव्यापी सर्वभूता अंतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्व तो ये जो परमात्मा का वर्णन है ये जो आत्मदेव का वर्णन है एक ओ देवाहा सर्वभूत सुदूहा ये भूत तो अलग अलग है परंतु इनमें प्रकाशात्मा जो परमात्मा है वो एक है तो ये देह अलग अलग दिखाई पड़ते हैं जाहिर है देह जाहिर है और इनमें जो एक प्रकाशात्मा परमात्मा है वो छिका हुआ है भूत को देख करके भूत को अलग अलग देख करके ये तो मत समझो कि ये भूत अलग अलग हैं। ये तो तुम्हारी ही है ज्योति तुम्हारी ही ज्योति नाना भूतों के रूप में दिखाई पड़ रही है ये महा क्षेत्र है। महाश्मान ये शंकर जी का महाश्मान जो है जब तक वो तीसरी आंख बंद करके रखते है कर तब तक उनको तब तक उनको दो आंखों से दो आंखों से ये महा दिखाई पड़ता है ये महा में भूत देख रहे हैं भूत एक भूत धरती है एक भूत पानी भूत है ये जैसे भूत प्रेत होता है ना भूत प्रेत हा जिसमें दिखाई पड़ रहे हैं उसमें भी नहीं है और जिसको दिख रहे हैं उसमें भी नहीं है ये अपने अधिष्ठान में भी नहीं है और अपने दृष्टा में भी नहीं है ये तो दृष्टा और अधिष्ठान की एकता जो नहीं हो रही है ना? अधिष्ठान और दृष्टा की एकता जो नहीं हो रही है उसके कारण ये बीच में भूत दिखाई पड़ रहे हैं माने जैसे देखो ये घड़ी तो दिख रही है तो कहा दिख रही है आकाश में दिख रही है और कैसे दिख रही है रोशनी से दिख रही है ज्ञान की रोशनी कहो तो देखने वाला आकाश में घड़ी को देख रहा है तो कब तक देख रहा है जब तक दृष्टा और आकाश की एकता संपन्न नहीं होती आप बिल्कुल निश्चित समझ लो इस प्रक्रिया को जिस आकाश में ये घड़ी दिख रही है वो आकाश रूप अधिष्ठान अलग है अथवा जिस जिस धातु में इस घड़ी की कल्पना की गई है वो धातु रूप जो अधिष्ठान है वो अलग है। और उस धातु रूप अधिष्ठान में घड़ी को देखने वाला मैं अलग ये अलगाव जब तक तुम्हें मालूम पड़ रहा है कि तभी तक कि तभी तक तुम्हें घड़ी अलग मालूम पड़ रही है यदि तुमको ये मालूम हो जाए कि अधिष्ठान दृष्टई है जैसे स्वप्न में जो मनुष्य होता है उसका अधिष्ठान आकाश नहीं होता है वो तो मनुष्य और मनुष्य का आधार भूत आकाश दोनों दृष्टा की दृष्टि में रहता है तो स्वप्न में दृष्टई अधिष्ठान है और दृष्ट ही प्रकाशक है इसलिए स्वस्त्र का जो पदार्थ है वो दृष्टा से भिन्न नहीं है इसी प्रकार जागृत में जब हम ये समझते हैं कि जिस जगह घड़ी है वो जगह अलग है और जिस जगह हम मैं हूँ वो जगह अलग है माने मैं एक जगह में हूँ और घड़ी एक जगह में है और मैं एक जगह बैठ करके दूसरी जगह में रखी हुई घड़ी को देख रहा हूँ ये जो तुम्हें भ्रांति हो रही है ना अलग अलग जगह और मैं जगह में और घड़ी जगह में तो भले मानो तुम जगह में हो कि जगह तुम में है स्थान की कल्पना करने वाले तुम हो तुम में स्थान की कल्पना हुई है कि तुम कोई दुगनू जैसे किसी धरती पर जगह में बैठता है वैसे कोई तुम जीव चैतन्य हो और किसी धरती पर बैठे हुए हो जब हमने अपने को देश में माना और देश में परिचिन माना तो दूसरे देश परिचिन देश में घड़ी का दर्शन हुआ जब हमने अपने को काल में परिच्छि माना तब हमको काल के परिचिन पदार्थ दिखने लगे और जब हमने अपने को परिचिन वस्तु माना तो तब हमको दूसरे परिचिन पदार्थ का दर्शन होने लगा अब आप देखो हमारे दर्शन की प्रणाली को यदि कोई समझ लेना जब तक हम घटी के घटी से अवच्छिन्न जो चैतन्य है घटी से उपहित घड़ी से उपहित घड़ी से अवच्छिन्न जो चैतन्य है उस चैतन्य के साथ हमारा जब तक एकत्व नहीं होगा तो तब तक तो घड़ी का ज्ञान ही नहीं होगा तो घड़ी की असलियत का ज्ञान कब होगा जब घड़ी अगर छिन्न चैतन्य जो है वृत्ति के द्वारा हम उसके साथ एकत्व तो को प्राप्त करेंगे तो जब तक वृत्ति के द्वारा उसके साथ एकत्व तो को प्राप्त करेंगे तब तक वो चैतन्य परिच्छिन्न है और मैं चैतन्य परिच्छिन्न हूँ और वृत्त्यारूढ़ चैतन्य भी परिच्छिन्न है ये परिच्छिन्नता की भ्रांति नहीं मिटेगी यदि हम ये समझ ले कि वृत्ति के द्वारा चैतन्य में परिच्छेद नहीं होता है और वस्तु के द्वारा भी चैतन्य में परिच्छेद नहीं होता है अर्थात हम अपनी अपरिच्छिन्नता को जान ले तो हमारी अपरिच्छिन्न ज्ञान स्वरूप सत्ता में न तो पृथक घड़ी है और न तो पृथक ज्ञाता है प्रमाशा और प्रमेय दोनों के दोनों बाधित हो जाएंगे अपने अखंड परिच्छिन परिपूर्ण सत्ता में न तो अलग घड़ी है और न तो अलग घड़ी को जानने वाला है ये तो अपनी परिच्छिनता की जो स्वीकृति है और स्वीकृति क्यों है क नासमझी से है अविचार से है अपने स्वरूप का विचार किए बिना जो हमने अपने में परिच्छिता की स्वीकृति दे रखी है तो एक परिचिन्न चैतन्य यहाँ और एक परिचि चैतन्य वहां तो अब ये अब परिच्छिन चैतन्य में वहाँ घड़ी और परिच्छि चैतन अब वहाँ जो परिच्छिनता है चैतन्य की वो कल्पिक है और अपने में जो परिच्छिता है सही करने की तो कल्पित है कि यदि अपनी ब्रह्मता के ज्ञान से ये परिच्छिता की भ्रांति हटा दी जाए तो ये देह और घड़ी तो दोनों अलग अलग नहीं है और अंतःकरण और घड़ी भी अलग अलग नहीं है और परिपूर्ण परमात्मा में अंतःकरण और घड़ी का कोई अस्तित्व नहीं है केवल एक परमात्मा ही परमात्मा केवल एक ब्रह्म ब्रह्म है केवल एक ब्रह्म ही ब्रह्म है तो ये जो उपलब्धि की तरह है हमारे जो विषय को उपलब्धि होती है जो विषय तो हम जानते हैं उस जानने वाली जो रीति है उसको ठीक न समझने के कारण हम चैतन्य में भेद चैतन्य में भेद स्वीकार करते हैं तो असल में ये जो भूत दिखाई पड़ रहे हैं और भूत दो तरह के वैसे भूत शब्द का अर्थ है संस्कृत में भवंती जो होते हैं उनका नाम दूत है होना तो आप इसको भी ऐसे समझ लो करना होना और है एक चीज तो बनाई जाती है तो जो चीज बनाई जाती है ना तो बनाई हुई चीज के निरूपण की जो प्रक्रिया है उसका नाम आरंभ बाद है और एक चीज होती है तो होने की प्रक्रिया का प्रतिपादन करने वाला जो सिद्धांत है जो मत है उसको परिणाम बात कहते हैं और है जो वस्तु सत जो वस्तु है उसका प्रतिपादन करने वाली जो प्रक्रिया है उसको विदर्क बाद कहते हैं माने भगवान ने सृष्टि बनाई इसका नाम हुआ आरंभवाद भगवान सृष्टि बन गया इसका नाम हुआ परिणामवाद ब्रह्म परिणामवाद और भगवान ही है ब्रह्म ही है सृष्टि वृक्ष नाम की कोई चीज नहीं है इसका नाम हुआ इन सब जो पारिभाषिक शब्द है ना उनको अगर आप अपनी बोलचाल की भाषा में नहीं समझ लोगे और केवल शास्त्र में जो उनकी शास्त्र में जो उनकी परिभाषा लिखी हुई है उसके शब्द याद कर लोगे समझोगे नहीं तो बात समझ में आवेगी नहीं तो ये जो असल में ये जो घड़ी दिखाई पड़ रही है ये किसी पृथक देश में किसी पृथक अधिष्ठान में नहीं दिखाई पड़ रही है ये तुम्हारा शरीर जिस चैतन्य अधिष्ठान में दिखाई पड़ रहा है उसी चैतन्य अधिष्ठान में ये घड़ी भी दिखाई पड़ रही है जैसे स्वप्न में जो कुछ हम देखने वाले देखते हैं वो सब कुछ अपने आप में दिखता है इसी प्रकार जागृत में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है तो सब का सब अपने आप में दिखता है इसलिए एक ही चैतन्य ज्योति से ये संपूर्ण दृश्य उद्भाषित हो रहा है एक चैतन्य ही सब को प्रकाशित कर रहा है और अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ है दृष्टा साते भिन्न तहा है जहाँ हो चेतन आधारा तहान दृष्टा हो नारा तो ये विचार सागर वाले विचार सागर वाले कहते हैं कि अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ है दृष्टाताते भिन्न है जहाँ ये घड़ी का अधिष्ठान आकाश है जहाँ घड़ी का अधिष्ठान देश है वहाँ घड़ी को देखने वाला घड़ी से अलग है अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ है दृष्टाताते भिन्न है और जहाँ हो चेतन आधारा तहा दृष्टा हो न्यारा और जहाँ इस घड़ी का अधिष्ठान सनमात्र छिन्न मात्र ब्रह्म वस्तु है तो जैसे सनमात्र छिन्न मात्र वस्तु घड़ी के अधिष्ठान रूप से है वैसे ही वही सनमात्र चिन्ह मात्र वस्तु चिन इस देश के अधिष्ठान रूप से भी है और वो देश काल वस्तु से परिच्छिन्न है नहीं तो जो मैं यहाँ देह का प्रकाशक हूँ वही मैं यहाँ घड़ी का प्रकाशक हूँ हैं? तो एक देवक बूढ़ा ये देह रूप जो भूत है और घड़ी रोक रूप जो भूत है इन दोनों में एक ही स्वयं प्रकाश चैतन्य परिपूर्ण हो रहा है हमें ऐसे ऐसे वेदांतियों के बारे में पता है जो 20-20, 30-30 वर्ष से 30-30 वर्ष से वेदांत का विचार करते हैं और सत्संग करते हैं और महाराज अपने को ब्रह्म भी मानते हैं ऐसा अपने को ब्रह्म भी मानते हैं अब आप ये विचार करके देखो कि जिसने बुद्धि के द्वारा ब्रह्म को जाना बुद्धि के द्वारा और ब्रह्म जानने वाली बुद्धि को लेकर के बैठा हुआ है कि ये ब्रह्म को जानने वाली बुद्धि मेरी है और इस बुद्धि वाला मैं हूं उसने क्या ब्रह्म को जाना उसने ब्रह्म को नहीं जाना क्योंकि ज्ञाता जहां ब्रह्म का कोई ज्ञाता है वो ज्ञाता परिच्छि है जहां ब्रह्म का ज्ञाता है वहां ज्ञाता परिच्छि है आप यही विचार करके देखना कि ऐसे जो ज्ञाता है ऐसे जो ब्रह्म ज्ञानी है वो कहते हैं हमारे एक मित्र थे वो एक महात्मा के पास गए तो उन्होंने क्या प्रश्न किया कि महाराज हमको ब्रह्म ज्ञान तो हो गया है लेकिन संतोष नहीं है तो उन्होंने कहा पिताजी पिताजी कह के सबको बुलाते हैं ऐसा समझो समझ पिताजी स्वयं प्रकाश में असंतोष कहा का स्वयं अपने में असंतोष का कर रहा है। जब तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया तुम स्वयं ब्रह्म हो क्या तो क्या तुम ब्रह्म रूप से अपने में असंतोष का अनुभव कर रहे हो ये बात बिल्कुल झूठी है ऐसे ही ब्रह्म बाद में वेदांत निष्ठा छोड़ करके या तो योगी बन जाते हैं या तो उपासक बन जाते हैं या तो और किसी निष्ठा निष्ठांतर में परिवर्तित हो जाते हैं ये जो तुम ज्ञाता दर करके बैठते हो इसके माने हैं कि तुमने अंतस्करण का परित्याग नहीं किया अंतरण की उपाधि को कष्ट करके बैठे हो हमारा अंतकरण समाधि होना चाहिए हमारा अंतकरण प्रेम में डूबा हुआ होना चाहिए का हमारा अंतकरण ऐसा होना चाहिए हमारा अंतकरण वैसा होना चाहिए ये, ये अंतकरण को मैं मेरा करके बैठे हुए तुम तो ब्रह्म कैसे हो सकते हो क तुम तो जीव हो कई कैसी निष्ठा से ऐसे लोग जो हैं, वो अपनी निष्ठा से चुत हो जाते हैं एक ने मुझसे एक दिन कहा यही की बात की महाराज आपको तो भक्ति और प्रेम सिद्धांत का प्रतिपादन इतना जोरदार करते हो इतना जोरदार करते हो कि बहुत लोगों की वेदांत निष्ठा में फर्क पड़ने की वो अपनी निष्ठा से कहीं च्युत न हो जाए है ना? हम कहते हैं कि ऐसे वेदांती जो हैं, वो अपनी निष्ठा से एक बार च्युत हो जाए तो उनका कल्याण हो जाएगा क्योंकि वो समझ जाएंगे की हमारी निष्ठा बिल्कुल झूठी है अभी तक बात हमारी समझ में आई नहीं थी का असर में अंतःकरण की स्थिति का वेदांत का जो ज्ञान है ना ब्रह्म ज्ञान है जो ब्रह्म स्वरूप है जो दृष्टा है जो दृढ़ मात्र वस्तु है उसका अंतःकरण के साथ कोई संबंध नहीं है उसने जिसने अंतःकरण को छोड़ा नहीं जिसने अंतकरण का बाध नहीं किया जो अंतकरण को सत्य मानता है जो अंतकरण को बनाए हुए है जो अंतकरण की स्थिति से मोह रखता है कि ऐसा रहे और ऐसा न रहे उसी के निष्ठा से च्यवन का भय है नहीं तो निष्ठा से च्युति का कोई भय नहीं है क्योंकि यदि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ तो प्राग भी मैं ही हूँ सज भी मैं ही हूँ विश्व भी मैं ही हूँ ये सम्पूर्ण दृश्य प्रपंच भी मैं मई हूँ मैं ही सोता हूँ ही जागता हूँ मई सपना देखता हूँ ही नरक हूँ ही स्वर्ग हूँ ही ब्रह्म हूँ मई ब्रह्म मई विष्णु ही शिव तो मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं हो और ये कोई भावना नहीं ये कोई स्थिति नहीं ये कोई वृत्ति नहीं ये वस्तु का स्वरूप ऐसी स्थिति में ऐसे जहाँ ऐसा मानते हो कि पहले तो हम अपने ब्रह्म स्वरूप से चुप होकर के जीव हो गए थे अब किसी कदर से जीव भावना टूटी है और हमारे अंदर ब्रह्म भावना आई है अब तो हम मुक्त हुए हैं कहीं जा करके इतने परिश्रम के बाद तो अब कहीं बद्ध न हो जाए अरे भाई तुम पहले बद्ध थे ही नहीं है ना? और तुम मुक्त हुए ही नहीं हो, तुम तो, हो। तो तुम तो ज्यो के क्यों हो इसलिए न तो तुम मुक्त हुए हो और न तो अब तुम्हारे बद्ध होने की कोई आशंका है परन्तु ये जब ब्रह्मज्ञानी बन बन बैठते हैं कि जैसे हम घड़ी को जानते हैं ऐसे ऐसे ब्रह्म को जानते हैं तो अंतकरण की एक दो एक जो कल्पनात्मक भावनात्मक वृत्ति है उस वृत्ति के साथ तादात्म्य करके तो उस वृत्ति के साथ तादात्म्य करके वैसे रहते हैं और झूठ मूठ अपने ब्रह्म होने का ब्रह्म होने का अभिमान कर लेते हैं ब्रह्म में फल व्याप्ति नहीं होती है इसलिए मैं ब्रह्म को जानता हूँ कहे अभिमान कि कहे अभिमान कहीं भी ब्रह्म ज्ञान होने पर कभी किसी को नहीं हो सकता है केवल अविद्या की निवृत्ति मात्र होती है और वृत्ति ज्ञान भी वृत्ति ज्ञान भी बाधित हो जाता है इसलिए अपने को ज्ञाता मान करके बैठोगे तो तुम्हारा ये ज्ञाता अपना तो सुचुक्ति में चौकट तो हो जाएगा सुषुप्ती में तुम ब्रह्म के ज्ञाता रहोगे सुसुप्ति में ब्रह्म के ज्ञाता रहोगे अगर ज्ञाता बन करके बैठोगे और अंतःकरण की वृत्ति को ब्रह्माकार करके यदि बैठोगे तो सुसुप्ति में तुम्हारी ब्रह्माकार वृत्ति का ध्वंस हो जाएगा और और ज्ञातापना ब्रह्म ज्ञानी पना भी चौपट हो जाएगा इसलिए ब्रह्म ज्ञान होने के अनंतर, अविद्या की निवृत्ति होने के अनंतर, कोई ब्रह्म नहीं रहता है वो स्वयं ब्रह्म होता है स्वयं ब्रह्म होता है और ब्रह्म न तो कभी अपनी निष्ठा से कुछ पहले हुआ न अब होगा न आगे होगा वो न कभी जीव बना ना नरक में गया न स्वर्ग में गया न कुछ हुआ न कुछ हुआ, हुआ। कई इसलिए ब्रह्म ज्ञान के अनंतर अविद्या की निवृत्ति के अन्तर कोई निष्ठा से चुति का प्रश्न नहीं उठता है भले उसके शरीर ऐसी देवार्पण हो स्नान पूजा हो भक्ति हो प्रेम हो तीन सेपथ गृह बात स्मृति रथि परिष्क जन देहम ज्ञान समकाल मुक्त कई वलियम यातिहातो काशी में मरे चाहे चांदाल के घर में मरे याद करता हुआ मरे वे याद करता हुआ मरे तो उसके लिए जन्म और मृत्यु का नरक और स्वर्ग का आने और जाने का निष्ठा और अनिष्ठा का जो लोग निष्ठा निष्ठ है वो ब्रह्म निष्ठ नहीं है जो ब्रह्म निष्ठ है वे निष्ठा निष्ठ नहीं है क्योंकि निष्ठा अंतःकरण की वस्तु है व्यक्ति की वस्तु है का उसका स्वरूप के साथ तत्व के साथ कोई संबंध नहीं है को कोई संबंध नहीं है का इसलिए ये जो यहाँ विवेक है ये जो यहाँ विवेक है का इसको जब ठीक ठीक इसका निश्चय किया जाए तो सर्वविद सर्वविद अविद्या की निवृत्ति करके ये निश्चय भी स्वयं बाधित हो जाता है शांत हो जाता है तो ये स्वयं प्रकाशात्मक जो चैतन्य है आत्मदेव है ये भूत प्रेत के अलग अलग होने से ये जो भूत सृष्टि दिखाई पड़ रही है मनुष्य की सृष्टि भूत सृष्टि पशु की सृष्टि भूत सृष्टि पक्षी की सृष्टि भूत सृष्टि देवता की सृष्टि भूत सृष्टि है और ये सारी की सारी भूत प्रेत सृष्टि जो है वो जब तक शंकर जी दो आंख रखते हैं तब तक तो दिख दीखती दीख है जब वो अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं ज्ञान दृष्टि से जब देखते हैं तब ये सब का था, सब हो जाता है शून्य महात्मान महाप्रलय केवल के अपना स्वरूप ही रहता है यही बात भगवान ने भी क्षेत्र सर्वक्षेत्र भारत अविभक्त भूतेषु विभक्त विवत स्थितम कई प्रकार गीता में इसका निरूपण करते हैं श्री हरे विश्वं विश्व दर्पण्युरागत आत्मतान साक्षा समये स्वात्मा गर्व भ्रष्टा ये सब शब्द एक ही अर्थ के बाचक हैं क्योंकि उनमें स्वर्गत भेद नहीं है इस बात को सिद्ध करने के लिए भाष्यकार भगवान श्री शंकराचार्य ने तीन प्रमाण उध्य एक तो एक देश सर्वूतेषु दूध इस और दूसरा क्षेत्रि सर्वक्षेत्र भारत और तीसरा अविभक्त भूतेष् विभक्त निवचर्ता ये दो गीता की अभाली हैं। और पहली श्रुति है तो कभी कभी जब कोई उद्धरण आ जाता है प्रमाण रूप से तो उसके साथ साथ चित्त की जो वृत्ति है ना उस उद्धरण के पास पड़ोस में घूमने लगते हैं स्मृति की यही रीति है एक वस्तु को हम देखते हैं तो उससे संबंधित दूसरी वस्तुओं का भी स्मरण हो जाता है चित्त की गति ऐसी होती है अब ये पुस्तक हमारे सामने रखी है इस पुस्तक को देख करके है, ये पहले पहले ये पुस्तक कहाँ से हमारे हाथ में आई थी तो उसका स्मरण हो जाता है फिर वो किस वातावरण में किस स्थान पर ये पुस्तक आई थी उसका भी स्मरण हो जाता है जब हम गीता का श्लोक पढ़ते हैं क्षेत्र ज्ञान चाहती माम वृद्धि सर्व क्षेत्र तो ये श्लोक का आधा हिस्सा समूची गीता से लेकर सामने आता है ये तेरहवें अध्याय का ये श्लोक गीता में महावाक्य के स्थान पर है उपनिषदों में महावाक्य के द्वारा जिस अर्थ का प्रतिपादन किया गया है गीता में इस श्लोक के द्वारा उसी अर्थ का प्रतिपादन किया हुआ है भारत ये है संबोधन तो ये अधिकारी को ये अधिकारी की योग्यता को दिखाता है भरत वंश में उत्पन्न होने के कारण आनुवंशिक जन्म की योग्यता और भा प्रतिभा में रत होने के कारण बौद्धिक योग्यता भा माने प्रतिभा जो प्रतिभा में रत है भा में बुद्धि में प्रतिभा में रत है माने बुद्धि प्रेमी है ज्ञान प्रेमी है उसका नाम है भारत तो कुलीन होने के कारण स्वभाव की योग्यता और बुद्धि में प्रीति होने के कारण विचार विषयक योग्यता ये दोनों बात आई भारत और क्षेत्राज मान बुद्धि ये क्षेत्राज्ञ माने स्वम पदार्थ और मान माने तत्पदार्थ और दोनों के समानाधिकरण से एकता और बुद्धि से ज्ञान जो क्षेत्राज्ञ है सो मैं हूं जो मैं हूं तो क्षेत्राज्ञ है अर्थात जो आत्मा है सो परमात्मा है जो परमात्मा है सो आत्मा है।, है और इस बात को उपासना भावना नहीं जानो इस बात की उपासना नहीं करनी है भावना नहीं करनी है विद्धि इस बात को जानो तो यहां त्वल पदलक्ष्यार्थ जो है वो और तत्पदलक्ष्यार्थ है वो ये दोनों एक हैं ये बात बताई गई है ये महावाक्य हो गया और इसमें एक चीज जो है वो और विलक्षण है चापी जिसको बेहतर चाबी इसका अर्थ होता है क्षेत्रज्ञ भी मेरा स्वरूप ही है ऐसा जानो तो ये घी का क्या अर्थ हुआ घी का अर्थ हुआ कि क्षेत्र भी मेरा स्वरूप है हमारे क्षेत्र भी मेरे स्वरूप से भिन्न नहीं है जब कहते हैं किसी चीज को कहते हैं कि राम भी जा रहा है तो इसके माने क्या हुआ कि श्याम भी जा रहा है राम श्याम दोनों जा रहे हैं ये उसका मतलब होता है तो क्षेत्रज्ञ भी मेरा स्वरूप है ऐसा जानो इसका अर्थ होता है कि क्षेत्र नाम की जो चीज दुनिया में प्रसिद्ध है तो वो भी मैं ही हूं ऐसा जानो मान भगवान किससे भिन्न न क्षेत्र है और न तो क्षेत्रज्ञ है इस श्लोक का अर्थ समझने के लिए किंचित अपनी दृष्टि को गीता के तेरह अध्याय में फैला दें क्योंकि आज सब लोग गीता का पाठ करने वाले गीता पढ़ने वाले हैं कोई तो इस श्लोक तो का अर्थ बड़ा स्पष्ट आपके में आ गया गीता के तेरहवें अध्याय के प्रारंभ में दो पदार्थ के निरूपण की भगवान ने प्रतिज्ञा की थी इदम शरीरम कौनते येत्र और एकदद जो बेचितम प्राहु क्षेत्रज्ञ जो ये शरीर है इसका नाम है क्षेत्र और जो इसको जानने वाला है उसका नाम है क्षेत्रक तो क्षेत्र का निरूपण भगवान ने किया महाभूता अहंकारो बुद्धि इंद्रिया दस कंच इच्छा द्वेश सुखम दुखम संघात चेतना धृति ये तत् क्षेत्र समासेना सदिकार उदाहतम ये तो हो गया क्षेत्र अब आप विचार करो कि इसके बाद क्षेत्रज्ञ का वर्णन करना चाहिए था क्योंकि जब दो चीज का नाम दिया और एक चीज का तो वर्णन कर दिया और दूसरी चीज का वर्णन नहीं किया तो क्यों नहीं किया बोले भाई पहली चीज को तो सब समझ सकते हैं इसके लिए वर्णन कर दिया परंतु जो दूसरी चीज है क्षेत्रज्ञ है उसको सब लोग नहीं समझ सकते इसलिए उसको समझने के लिए जिस साधन की जिस अधिकार की जरूरत है पहले उसका वर्ण